विजय होगी पर यहां भी वृद्ध की महिमा है आयु का अपना अनुभव होता है देखो भैया उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुण विचार की रीति यह ठीक नहीं है बाई और छीक होना शुभ है तो युद्ध में विजय मिलेगी वृद्ध ने कहा कि जब बाई और छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा वृद्ध की बात मान ली बस यही है कितना बड़ा झगड़ा टल गया अपने से बड़ों की बात मानने से जीवन का कल्याण होता ही है अब महाराज मनु कहते हैं अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो पिसे विना चित वर्धन तयुर्विद्या यशो बलम उनके पास अनुभव होता है मुझे एक बात याद आई रेलगाड़ी का खाली डिब्बा कुछ लड़के चढ़े तो आजकल का जमाना लड़के तो लड़के जो हमेशा रहे लड़के कभी इससे लड़के कभी उससे लड़के कभी घर वालों से लड़के माता पिता से लड़के लड़के गए और अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे खाली डिब्बा एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा राम राम राम राम राम लड़के बोले बड़े बोर हो रहे हैं तो कहा क्या करें कह जंजीर खींचो गाड़ी खड़ी करो अरे गाइस में लिखा पांच सौ रुपये जुर्माना या छह महीने की कैद अरे का अपन दस बारह लड़की पांच सौ रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते अब बोलो सबने दिया किसी ने बीस किसी ने दस किसी ने पचास किसी ने सात सौ रुपये इकट्ठे हुए उन लड़कों में जो एक मुख्य नेता था उसकी जेब में रख दिए कहा गए अब जंजीर खींचो पहले तो लगेगा नहीं पैसा लग भी जाए तो ये रखे सात खींचो अब जंजीर खींची तब तक एक लड़का बोला कि जंजीर अपन खींचेंगे पर एक नया पैसा नहीं लगेगा क्यों बोले नाम इस बूढ़े का लगा देंगे आओ बूढ़ा बोला कि बेटा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा वो बहुत हाथ जोड़े के देखो बेटा ऐसे मत करो और हम बुढ़ापे में क्यों ये कलंक लगाते हो कि हमने जंजीर खींची लड़के बोले बड़ा मजा आएगा प्रमुख रूप से चेकिंग है यही पकड़ा जाएगा बड़ा अच्छा लगेगा हाथ जोड़ेगा गिड़ लाएगा बहुत अच्छा बहुत बूढ़े ने कहा जो भगवान की लड़कों ने जंजीर खींच दी गाड़ी खड़ी होगी अधिकारियों को वही बुला लाए लड़के इस बूढ़े ने जंजीर खींची अब बारह लड़के खिलाफ बोल रहे हैं अब एक बूढ़े ने सोचा हम सही भी कहें तो मानेगा कौन तो अधिकारियों ने थोड़ा ऐसे कहा कि आप बूढ़े हो गए शर्म नहीं लगती आपको क्यों जंजीर खींची बूढ़ा के मन में भगवान ऐसी प्रेरणा की बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला बाबू क्या बताएं मजबूरी में खींचनी पड़ी क्या मजबूरी थी हमारे पास सात सौ रुपये थे इन लड़कों ने छुड़ा लिए देखो इसकी जेब में रखे अब वो तो सामने ही रखे थे गिनकर रखे तो उन्हें तो पता ही था जो ऐसे देखा सब मिल गए हाँ। अब लड़कों को तो ये कल्पना ही नहीं थी ईमानदारी का है जमाना सात सौ रुपये बूढ़े को मिल गए लड़के सब पकड़ लिए गए अधिकारियों ने बूढ़े से कहा कि तुमने बहादुरी का काम किया साहस का काम किया इसीलिए जंजीर होती ठीक किया अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो लड़के पकड़े हुए जा रहे थे अधिकारी लोग तो वो खिड़की के बगल से निकले जहाँ बूढ़ा बैठा था सब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी बाल पे हाथ घुमा के बोलाई ये बाल ऐसे ही थोड़े ही सफ़ेद हो गए बड़े आए थे पकड़ाने आया अरे भाई देखो अनुभव की अपनी कीमत है वृद्ध की बात माननी चाहिए एक पिता ने तो कन्या के विवाह की, की शर्त ही रखी थी कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए तो विवाह करेंगे सबने कहा बूढ़ों की जरूरत क्या युवक युवक चले जाएंगे विवाह में बूढ़ों का क्या का काम सभी बूढ़े मान गए पर जो दूल्हे का नाना था वो बोला नाना हम तो चलेंगे अरे का, का बूढ़ा दिख गया तो बारात वापस का दिखने मत देना ले चलो तो बूढ़े को छिपा कर ले गए नाना को यहाँ गाड़ी में सामान रखते हैं पीछे इंतजाम कर दिया कन्या के पिता ने अपने गुप्तचर को भेजा कि कोई बूढ़ा तो नहीं देख आया नहीं तो उसने शर्त रखी कि जाकर बरातियों से कह दो कि हम विवाह के लिए तैयार है पर शर्त यह हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए अब लड़कों ने बड़ी अक्ल लगाई असंभव नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध इंपॉसिबल पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आई तब चलो बारात वापस ले चले बारात वापस होने लगी किसी ने कहा तो बारात ही लौट रही तो नाना के काय को प्राण लिए उसे बाहर निकालो नाना से के कि आओ नाना बोले क्यों बारात वापस लौट रही है क्यों कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि जिसे हम पूरी नहीं कर सकते कन्या के पिता ने कहा है कि नदी गांव के किनारे जो बह रही है उसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ शुद्ध दूध बहना चाहिए बुढा मुस्कुराया नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बरातें लौटती है तो कहा लड़के बोले नाना दिमाग खराब है ये छोटी बात है ये छोटी बात है नाना बोला बिल्कुल छोटी बात तो कहा कैसे नाना बोला कि जाकर कह दो कि हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं हमने दूध का इंतजाम कर लिया है लेकिन हमारी भी एक शर्त है क्या नदी का पानी खाली तुम करा दो दूध हम बहा देंगे जब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची तो कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो बरात में जरूर कोई बूढ़ा आया है नहीं राज ने वृद्ध की बात मानी देखो वृद्ध का सम्मान राम जी करते हैं वैसे देखा जाए तो एक वृद्ध है सुमंत एक वृद्ध है जामवंत और एक वृद्ध है माल्यवंत सुमंत का आदर राम जी करते हैं जामवंत का आदर हनुमान जी करते हैं तो राम जी भी सफल हुए हनुमान जी भी सफल हुए और वृद्ध माल्यवंत का अपमान रावण करता है तो सोने की लंका में आग लग गई इसका अर्थ है कि जो वृद्धों का अपमान जहाँ होता है वह घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते तैयारी की गई कन्न मूल फल मीन पीन पाठीन पुराने भरी भरी भार कहा आने निखा राज ने सब सैनिकों को छिपा दिया तैयार रहना मैं भेंट लेकर जा रहा हूं बैर प्रीत नहीं दूरी दुराए बैर प्रीत छिपाए नहीं छिपते देखी दूरी ते निजे नाम मुनी सईन प्रणामू की मुनी सही प्र को प्रणाम किया और गुरुदेव क्या बोले आशीर्वाद पर आशीर्वाद दिया किसे निखाद को या श्रृंगवीरपुर के राजा को विशेषता देखी न हीनता देखी देखा क्या यह संत की दृष्टि है संत लौकिक दृष्टि से किसी का मूल्यांकन नहीं करते फिर देखा क्या ज्ञानी राम प्रिय दीन असी के राम जी का प्रिय है इसलिए आशीर्वाद दिया भरत जी ने पूजा गुरुदेव ये कौन है अब गुरुजी ने यह नहीं कहा कि निखाद है यह भी नहीं कहा कि श्रृणवीरपुर का राजा है क्या कहा राम सखा राम, राम राम, राम सखा यह राम जी का सखा है संबंध क्या है जहां बताया राम जी का सखा तो भरत जी ने क्या किया सुनी त्यागा भरत जी तो रथ से नीचे कूद गए गुरु जी ने कहा कि भरत यह क्या किया तुमने ठीक है वो प्रेमी है लेकिन तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के कुमार और इस समय वर्तमान मैं तो राजा के रूप में ही हो और अयोध्या का इतना बड़ा राज्य उसकी अपनी मर्यादा है गरिमा है और ये श्रृंगवीरपुर तो उस राज्य की छोटी सी सीमा है उस राज्य के सीमा के अंतर्गत छोटा सा राज्य है श्रृंगवीरपुर और इतना बड़ा सम्राट और एक छोटे से राजा के लिए रथ छोड़कर उतरे तो यह अवध राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है अवमानना है हा श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव अगर आपने यह कहा होता कि श्रृंगवीरपुर का राजा है तो मैं रथ से नीचे नहीं उतरता फिर आपने तो कहा यह राम जी का सखा है और भरत जी बोले यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूँ सखा बराबरी का होता है से, सेवक छोटा होता है तो जो सखा है वह तो धरती पर पड़ा रहे और जो राम जी का सेवक है वह रथ पर चढ़ा रहे तो क्या यह भक्ति की मर्यादा के अनुरूप आचरण है तो श्रृंगवेरपुर के राजा को देखकर कर अयोध्या का राजा नीचे नहीं उतरा फिर ये तो राम जी के सखा को देखकर कर राम जी का सेवक नीचे उतर गया है गुरुदेव प्रसन्न हो गए भरत तुम जैसे तो तुम ही हो भरत जी ने निखात राज को हृदय से लगाया करत दंडवत देखते ही भरत लीन उय मन हूं लखन सन भेंट भई प्रीति नृदय समान भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हो सभी को जान लखन समय आशीसा और भरत जी ने राम घाट पर स्नान किया तो उन्हें राम घाट के रूप में मानो राम जी ही दिखे राम घाट कहा कीन प्रणामू भा मन मगन मिले जनु राम रात्रि का समय सब विश्राम कर रहे निखाद राज उनको लगा कि भरत जी भी सो गए होंगे पर देखा कि भरत जी सो नहीं रहे क्यों अरे नैनों का नीर और नींद दोनों से संबंध है नींद भी नैनो में और नीर भी नैनो में पर एक साथ नहीं रहते नैनों में नीर होगा तो नींद नहीं होगी और नींद होगी तो नीर नहीं होगा रोने और सोने का काम एक साथ नहीं हो सकता निखाधराज सोच रहे थे कि भरत सो रहे होंगे उन्हें क्या कल्पना थी कि भरत रो रहे होंगे सबको सुला दिया पर भरत जी को नींद नहीं आहा, भूख न बासर नींद न ना लाती निखात राज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया भरत जी रोते हुए बोले विश्राम की जगह दिखा दो मित्र तो यही तो है आपके विश्राम के लिए नहीं नहीं श्री सीताराम जी ने जहां विश्राम किया वह वृक्ष बता दो वह स्थल देख लो इतना कहते कहते भरे जल लोचन कोए आंसू भराए निखाध राज से भी बोलते नहीं बना रोने लगे भरत जी का हाथ पकड़ा चले सखा कर सो कर जोरे सिपा वृक्ष दिखाया भरत जी ने वृक्ष को देखकर दंडवत किया वृक्ष दिखा तो भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर पड़े निखात राज रोते हुए बोले भरत आप जैसे महात्मा ने प्रणाम किया तो यह वृक्ष बड़भागी हो गया भरत जी ने कहा मेरे प्रणाम करने से वृक्ष बड़भागी नहीं हुआ कहा फिर कहा यह वृक्ष बड़भागी है इसलिए मैंने प्रणाम किया अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो अभागी कौन भरत जी बोले यह तो माता कौशल्या ने फैसला कर ही दिया बड़भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम तो त्याग अब कुशैया देखी राम जी स्पर्श रोने लगे भरत लेकिन जब दूसरी ओर देखा ऐसी कुशैया ये यहां जानकी मैया अब तो भरत को वो दृश्य याद आने लगे जनकपुर से विदा होते समय जब जानकी जी को डोली में बिठाया तो महाराज जनक देखत ही सीय को निज की राख महीप बिंदु लागे मंत्री सवे मन मौन धरे मिथलेश की सूरत जोवन लागे ज्ञान की तो मर्जाद मिट्टी कहे जाने की जाने की रोवन लागे महाराज जनक ने कहा था होए ससुरारी लली सुकुमारी हु को संग लीजो कांकरी हु जो सिया के कबों काी हु जो सिया के कबों पग में घड़े तो पतिया लिख दीजो और महाराज दशरथ कह रहे थे अयोध्या आने पर बधू लरकनी पर घर आई नयन पलक की नाई और कौशल्या माता ने नयन पुतरी कर प्रीत दृढ़ाई पलंग पीठ तरी गोदोरा सी नदी पग अवनी कठोरा और उन सीता जी को बन में पृथ्वी पर सोना पड़ा और वह भी कुछ सैया पर और भरत जी को लगता है कि वह भी मेरे कारण मेरे जैसा पापी और कौन होगा और मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है बिहरत न हृदय न पवित कठिन विषेख निखातराज समझा रहे तभी दो चार स्वर्ण कण दिखाई दिए कन कनक बिंदु, दो चारे देखे ra khe sis <laughs> si ye samale Hey के दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण सोने के कण कहां से आ गए निखात राज ने कहा भैया भरत जैसे राम जी को याद करके आज आप आंसू बहा रहे हैं इसी तरह राम जी भी आपको याद करके इसी जगह ऐसे ही आंसू बहा रहे और राम जी को जब व्याकुल देखा श्री जानकी माता के नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे तो हमने प्रत्यक्ष देखा जब जब व्याकुल हो ती अति पुलकित गात तो अश्रुबिंदु हो मही गिरत कनक बिंदु हो जात आंखों से गिरते तो अश्रुबिंदु और पृथ्वी पर गिरते ही स्वर्ण बिंदु हो जाते श्री भरत जी ने राखे सीस। राखे सी भरत जी ने वह स्वर्ण बिंदु सिर पर रख लिए और ऐसे लगा जैसे श्री सीता जी की कृपा ही सिर पर आ गई हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना क्या, करنا, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना बिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़े बनेंगे काम कर फिर क्या करना तू रघुवर श्री ज्ञान की मैया रघुवर की जाल तुम्हें फिर क्यों परेशान हो भैया फिर क्यों परेशान हो भैया कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर सीताराम चेज़ चेज़ क्या करना। सवेरा हुआ क्या क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना फिर कर सीताराम फिकर फिर तो तो क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सवेरा हुआ भरत जी के दल ने प्रस्थान किया पर आज भरत जी ने सबको आगे आगे चला दिया खुद पैदल चले पर कोई देख नहीं पाया कि भरत जी आज पैदल चले क्योंकि साधना तो जीवन का दर्शन है लोक प्रदर्शन नहीं है शाम को लोगों को पता लगा भरत भरत पयादे दी भरत पयादे आए भरत आरत पया दिया भरत पयादे आए आरत आ Aye aye aye lo gar sapai aye aye aye ये शाम को पता लगा भरत तीसरे पहर पह कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सीए राम सीए उमग उमग अनुराग अच्छा अब तीर्थराज प्रयाग का दर्शन तो हम सभी लोगों ने प्राय किया होगा बहुत से लोग प्रयाग गए होंगे पर जैसा भरत जी ने प्रयाग का दर्शन किया वैसा किसी ने नहीं किया किसी ने नहीं किया यह मैं दावा नहीं करता पर किसी किसी ने ही किया हो। गंगा जी यमुना जी की धारा देखी भरत जी चरणों में गिर गए किसके गंगा यमुना को देखकर धरती पर गिर गए उन्हें क्या लगा देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे भरत जी के हाथ जुड़ गए उन्हें ऐसा लगा कि गंगा जी की धवल धारा सीता जी का रूप है और यमुना जी की श्याम धारा राम जी का रूप है उन्हें गंगा यमुना में सीता राम जी दिखाई देते हैं भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती है एक महात्मा थे बड़े आनंद में प्रसन्न भाव में हमेशा बैठे रहते कोई कहता कि बाबा क्या कर रहे हो तो बोलते भजन कर रहे बाबा माला तो नहीं है फिर भजन कैसे करते हो कहते माला से ही कर रहे अच्छा माला से कहते कैसे तो कहते खुदाए खलक ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं माला के मन के हैं नजर में फिरते रहते हैं इबादत होती रहती है ऐसी दृष्टि भक्तिमति मीरा जी के सामने तो जहर का प्याला आया पर कर में प्यालो देख मीरा हो अधीर नाची देख काल कूट नाची छाया महाकाल की ना नाचूठी दासी निज जीवन सफल जाने ना नाचूठी कुमति कराल नरपाल की नाची देवांगना हुस लिए मानस में नाची अति आनंद में देह मुंड माल की नाचूठी नैनन की पुत्री प्याले बीच पुतरी में नाच उठी मूरति गोपाल के मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविना पग घूंग बांध naache re pagon go gokul re radha che re mera na jire na jire tumero baad bidu go gokul re radha che re mera na jire na jire tumero baad bidu go gokul re radha che पग पग मीरा भाई की दृष्टि भक्ति की दृष्टि ही भगवान को प्रकट कर देती है प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना भरत जी ने प्रणाम किया तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने लगे मांग हूं भीख हे तीर्थराज प्रयाग मैं भीख मांग रहा हूं तो तीर्थराज प्रयाग ने मानो पूछ दिया कि भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं भरत जी कहते त्याग निज धर्मों धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं आरत काह न करम दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता अच्छा भीख में चलो भीख ही सही पर आपकी दृष्टि में भीख है पर हम धन्य होंगे आपको जो आप मांगेंगे वह चार पदार्थ हैं जो चाहिए चार ही पदार्थ भरा भंडारू धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलेंगे भरत जी बोले चारों नहीं चाहिए धर्म ना अर्थ ना काम रुचि गति न चहो निर्वाण अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए मोक्ष भी नहीं चाहिए अच्छा तो मोक्ष नहीं चाहिए तो जन्म हाँ तो उस जन्म में फिर मोक्ष नहीं फिर जन्म, फिर जन्म किसके लिए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान बार जन्म हो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए आहा तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साध तुम साध हुआ अच्छा साधु कह देना काफी है सब विधि साधु सब तरह से साधु सब तरह से साधु होने का अर्थ है गंगा जी जमुना जी सरस्वती जी गंगा जी भक्ति की धारा जमुना जी धर्म की धारा सरस्वती जी ज्ञान की धारा तो मानो गंगा जी ने कहा कि तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो यमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु हो। अब यह भरत जी की दृष्टि है हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतवर्ष के गौरव पूर्ण परंपरा के अनोखे महापुरुष तीर्थराज प्रयाग आए काशी से दिन भर काम करने की योजना थी पर वह कार्य दोपहर तक पूरा हो गया सोचा संगम स्नान करने तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए पंडा जी स्नान मालवी जी बोल चलिए मालवीय जी बोले सो तो सब ठीक है लेकिन शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना अब पंडा जी घबराए कि हमारे श्लोक को तो व्याकरण से ज़्यादा मतलब यजमान से ही होता है और जो कुछ शुद्ध आता भी होगा सो मालवीय जी के सामने और भूल जाएंगे पर ये कहेंगे तो मालवी जी अल चलो यजमान सब ठीक होगा चलो आप तो उसको लग रहा था पंडा जी को कि मालवीय जी भूल जाएंगे पर नाव में बैठे तो मालवी जी फिर बोले पंडा जी याद शुद्ध श्लोक पंडा ने कहा ये तो मुसीबत हो गई अब वहीं पहुंच गए कि शायद अब भी भूल जाए अब कमर कमर तक जल में खड़े हुए संगम में मालवी जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक अब पंडा से भी नहीं रहा गया बोला मालवी जी आप कहाँ खड़े हो मालवी जी बोले संगम में कहा किस किस का संगम है कहा गंगा यमुना सरस्वती अच्छा गंगा जी कहाँ मालवी जी बोले ये रहीं यमुना जी कहा ये और कहा सरस्वती तो मालवी जी के मुख से अनायास निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवी जी जहाँ सरस्वती लुप्त तो हों वहाँ आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं तो सरस्वती लुप्त तो उसने अपने ढंग से देखा मालवी जी खूब प्रसन्न हो गए उसके युक्ति चातुर्य से इसका अर्थ है कि जगत तो वही है पर सब अपने अपने ढंग से देखते हैं भरद्वाजी के आश्रम में श्री भरत आए भरद्वाजी को प्रणाम किया पर सिर झुकाकर बैठे मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि ऋषिलको भरत संकोच मत करो हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे ये सिर झुकाकर बैठे हो आंसू बहा रहे हो संकोच मत करो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 सब है कौन जान पाया है इस रहस्य को भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी ज्ञानी मूर मूरख ज्ञानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी सब कुछ, सब कुछ अदल बदल, बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी समझदार भी समझ सके ना समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको जिसको जिसको हम हम परमात्मा कहते, ये ये सब आ, जिसको हम ये सब सिखाए। सिखाए। को भी नहीं छोड़ता वो सदा हमारे साथ में श्वासा की आया की काया की फस डोरी का तार उसी के हाथ में और तार उसी के है हंसना रोना जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल है। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सुनहरा चंद्र शीतल सूर्य चंद्र शीतल मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग लीला मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग रंगलीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा सीतल सब कुछ उसकी ही लीला सब कुछ उसकी ही लीला सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब केल सीता है जिसको हम परमात्मत कहते ये सब सबके सीता राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा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 ये ये सब पेड़ है। ये सब भरद्वाज जी ने कहा विधि कर तप पर किचुना बसाई भरत तुम संकोच मत करो पर हम इतना ही जानते हैं हम झूठ नहीं बोलते तीर्थ में रहते हैं तपस्वी हैं, सुनो भरत हम झूठ ना कहें उदासन तापस वन रहा ही। हम उदासीन है आह न किसी की अपेक्षा न किसी की उपेक्षा न किसी से राग न किसी से द्वेष न लगाव न अलगाव न इधर झुके न उधर झुके और जो तटस्थ भाव से अपने आप में सदा आनंद रूप होकर रहे वही उदासीन है भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं वन में रहते हैं झूठ नहीं बोलते लेकिन अब तुम तो विश्वास करो कि हम एक बात कह रहे हैं कि जिंदगी भर जो साधना की है भजन किया है उसका फल मिला भगवान का दर्शन सीता राम लक्ष्मण का दर्शन लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि साधना भक्ति का फल तो भगवान का दर्शन है पर भगवान के दर्शन का फल क्या है तो भरत में यही कहूंगा कि भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन तही फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा लेकिन भरत तुम अपने बारे में जानते नहीं हो तुम दशरथ नंदन भरत नहीं हो कैकई किशोर भरत नहीं हो रामानुज भरत नहीं हो फिर तुम तो भरत मोर मत एहू धरे भरत तुम तो साक्षात प्रेम हो प्रेम ही तुम्हारे रूप में अवतार लेकर आया है भरत राम प्रेम मोरत श्री भरत आह रात्रि भर वहां विश्राम किया भरत द्वाजी ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई लेकिन ठहरने वालों को तो हर स्विस्मय था आश्चर्य था कि यहाँ और ये व्यवस्था लेकिन भरत जी का मन तो वहाँ था ही नहीं मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही ही संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार तेहनसी आश्रम पिंजरा राखे भाभीार भरत सवेरे होते ही फिर पैदल पैदल चल दिए अब मिलन की वेला आ रही है मिल जाओ राम तरस रही आखियाँ मिल जाओ राम तरस नहीं अखिया मिल जाओ राम ररस रही मिल जाओ राम मिल जाओ राम स नहीं आखिया जाओ तरस रह खुआ जौड़ तरस रहे पावन है तू पतित पावन को पावन, पावन है तू पतित पावन को सावन जैसी बरस, मुणे मुणे बरस रही आखिया सावन जैसी बरस रही रखिया राम जा रहा सरस रही मिल जा रहा सरस मगन हो गए मिल जाओ राम तरस रही अखियां निखाद राज रास्ता बता नहीं भूल गए सखई स्नेह बिवस मग भूला ऊपर देवता योजना बना रहे थे देवता गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी जी भरत जी कह देंगे तो राम जी लौट आएंगे अवश्य तो गुरुजी कुछ करो गुरुजी बोले लेकिन राम जी लौटेंगे नहीं क्यों नहीं लौटेंगे भरत जी के कहने से हाँ कहने से तो लौटेंगे पर भरत जी कहेंगे तब ना तो कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे देव गुरु ने कहा देवताओं तुम नहीं समझे भरत ही जान राम परिछाई मन फिर करह देव डर नहीं भरत ही जान राम परछाई भरत जी को तो राम जी की परिछाई समझो परिछाई शरीर के अनुसार चलती है शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाती देवता बोले तो अपन क्या करें गुरुजी कह रहे सो तो ठीक लेकिन ऐसा करो आ, कि ये मिलने ना पाए जो कह रहे थे मिलने ना पाए और निखादराज कह रहे थे हम मिला कर रहेंगे तो रास्ता तो भूल गए निखादराज और जो मिलने नहीं दे रहे थे वे देवता पुष्प बरसा कर रास्ता बता रहे थे कई सुपंथ सुर बरसही फूला पुष्प वृष्टि हो रही थी चित्र को उठा गया अब एक बात याद रखो तुलसीदास जी महाराज जब तक जब जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं वहा यहां नहीं वहां वहां निशाचर सं राक्षस संकेत है कहां वहां रावण आधी रात को जाग गया कहा वहां आर्धने सी रावण जागा रावण को समाचार दिया एक दूत ने कहा वहां दूत एक मरम जनावा राक्षसों के लिए बराबर वहां लिखते हैं पढ़ लेना मानस वहां और राम जी के लिए वहां नहीं यहां प्रात जागे रघु जागे यहा यहा यहाँ भानुकूल कमल दिवाकर राम जी कहा यहां। से दे देना इस पर राम जी कहा यहाँ प्राप्त जागे और रावण कहा वहा अर्धन श्री रावण जागा रावण वहाँ वो राम जी वहाँ नहीं है वे तो यहाँ ताल जा बराबर रावण वहां राक्षस वहां राम जी यहां किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा ऐसा क्यों राम जी बोले ये राक्षस वहीं रहे यहां ना रहे ये वहां और यहां तो राम जी रहे यहां, यहां राम जी और राक्षस वहां लेकिन आप आश्चर्य करेंगे चित्रकूट में ये क्रम बदल गया अब तुलसीदास जी चित्रकूट में रामजी को वहां लिख रहे हैं वहा राम रजनी अवसे राम